ज्य श्रेष्ठ गुण प्राण का उपासना उपासन के अंग है रूप से अन्न दृष्टि और वासदृष्टि जल में वस्त्र दृष्टि करने के लिए विधान किया गया जो आचमन भोजन के पहले भोजन के बाद किया जाता है शुद्धि के लिए उसमें प्राण के वस्त्र दृष्टि का विधान किया गया ये तीन सौ पैंतीस पुस्तक एक पारा का पाठ हुआ था क्या है? नहीं हो गया था तुल्य और विज्ञानार्थ प्रश्न प्रतिपचन हो हाँ एकस्य आशमन शुद्धि अर्थत्व अनग्नता वक्त अशत्यम विरोधा तथा आशंका आ एक ही आसमन भोजन के पहले किया जाता है वो तो जो प्राण उपासना नहीं करे तो भी वो आसमन करते शुद्धि के लिए तो ये आसमन शुद्धि के लिए भी हो और प्राण के अनग्नता के लिए वस्त्र दृष्टि करे दोनों शुद्धि अर्थत्व अनग्नतार्थतम दोनों एक आचमन दोनों के लिए इसे नहीं कह सकते विरोधात ऐसा शंका करके उत्तर देते हैं यु प्रसिद्ध आचमन प्रायतिया प्राण च न भवति उच्य न तथा वह आचमन उभ ब्रूम जे प्रसिद्ध आचमन शुद्धि के लिए प्राण की अनग्नता के लिए दोनों के लिए नहीं होगा ये जो कहते हैं पूर्व कहता है व्यय तथा न आचमनम उभयार्थम रूम हम भी सिद्धांति से आचमन दोनों के लिए नहीं कहते हैं ठीक है मैं विरोध हो यथा सात तथा विरोध होगा इति्य इसी प्रकार हम भी नहीं कहते तरी की दिखा आचमन विवक्षितम इतिहाह तो फिर कैसे आचमन आपके द्वारा विवक्षित है कितरी प्रायत्यार्थ आचमन साधन भूत आप प्राण से वाइति दर्शनम ब्रूमा शुद्धि के लिए आचमन आचमन का साधन है जल उसी जल में प्राण के वस्त्र दृष्टि करना शुद्धि के लिए आचमन क्या जाता है केवल इतने विधान किया जाता है उसमें जल में आचमन साधन जल में प्राण के वस्त्र दृष्टि ये विधान किया गया टीका में प्रयत से भाव प्रायत्यम शुद्धि प्रयत होता है शुद्ध उसका भाव है प्रायत्यम शुद्धि तदर्थ शुद्धि के लिए या आचमन क्रिया आचमन शुद्धि से जल आचमन करते हैं तत्साधन भूता स्वशु आचमन के साधने जल उसी जल में वास संकल्पनम क्रियांतरम अत्र वास विधितासदृष्टिकस का संकल्प ये अन्य अनेक्रिया आचमन क्रिया अलग आचमन क्रिया के साधन में वस्त्र चिंतन करना ये अलग क्रिया विधाई विधि इत्यायत आचमन साधन भूताप्राण से वास दर्शन वस्त्र चिंतन वस्त्रचित क्रिया भेद फलित दो अलग अलग क्रिया हो गई आचमन क्रिया अलग आचमन साधन जल में वस्त्र चिंतन क्रिया अलग है तथा आचमन से उभ्यथत्व प्रसंग दोष चौना अनुपन्ना आचमन क्रिया दोनों के लिए उभ्यर्थत्व प्रसंग जो दोष कथन करना अप्रमाणिक कर ठीक है नहीं दोनों दो क्रिया एक आचमन दोनों के लिए नहीं मानते हम अन्यासुअसुनचित प्रमाण विरोधा विधि योग्य वाचा आचमनातर विधेय तर्थत्वचित उचित में शंकाथ शंका करना वाले का अभिप्राय क्या है अन्यासु अप्सु आचमन के लिए जो जल है वो जल को प्राण का वस्त्र कैसे मानेंगे आचमन का साधन जल है अन्यर्थाशुअसु जो जल आचमन क्रिया के लिए उसी जल में अन्यर्थत्व तो चिंतन अन्य के लिए प्राण के वस्त्र के लिए चिंतन करेंगे तो ये प्रमाण विरुद्ध हुआ एक ही जल आचमन के लिए लाया और उसी जल फिर प्राण वस्त्र के लिए ऐसे विधि नहीं होगी विरोध होने से इसलिए वास्ुअर्थम आचमनातरम एवं विधेयम वस्त्र चिंतन करने के लिए और एक आचमन विधान करना चाहिए तथा चा अनग्नता चिंतन उचित दूसरे आसमन में अनग्नता के लिए जल चिंतन करें ये शंका करने वाले का अभिप्राय वासोर्थ पूर्वाचमन विधानी त्र अनग्नता दृष्टि विधानी च वाक्यभेद प्रसंगात प्रसिद्धाचमन साधनभूता सब सुसदृष्टि परमेव से में उत्तर माह सिद्धांति कहता है वास्थर्थ अपूर्व आचमन विधाने अग्न प्राण के वस्त्र के लिए एक अपूर्व आचमन जो आचमन किया जाता है उस शुद्धि के लिए अलग हो गया वस्त्र दृष्टि करने के लिए एक अपूर्व अतिरिक्त आचमन विधान करेंगे और उसमें फिर अनुग्नता तो दृष्टि विधान उसी आचमन प्राण में अनग्नता के लिए वस्त्र दृष्टिक विधान करेंगे तो दो विधान हो गया आसमन विधान अनग्नता दृष्टि विधान दो विधान करेंगे एक उभार सत्य वाक्य भेद प्रसंग वाक्य से भेद नानात्व तो प्रसंग भे प्रसंगात ये वाक्य भेद दो है ये वाक्य वाक्यभेद दोष पालन करने के लिए प्रसिद्ध आसमन साधन स्वश्स जो शुद्धि के लिए आचमन क्रिया प्रसिद्ध है आचमन उसी आचमन के साधन रूप जल में ही केवल दृष्टि पर वस्त्र दृष्टि करना इसी के लिए ही ये वाक्य इतुत्तर मह निका में तत्र आचमन से उभय तत्व प्रसंगो दो सचोदना अनुपन्ना ऐसा कहने पर सिद्धांती कहता है वास आचमन तदर्शन सियादी चेत वस्त्र के लिए ही वास्थे वसमन वस्त्र के लिए आचमन में तदर्शन सदा सदति वस्त्र के लिए आचमन में विधान करेंगे तो फिर उसका वस्त्र चिंतन होगा सिद्धांतिका न वास्नार्थ वाक्य वास्थ अपूर्व आचमन विधान तत्वता तो दृष्टि विधान से वाक्यभेद हो वस्त्र ज्ञानार्थ वाक्य वस्त्र वस्त्रज्ञान के लिए जो वाक्य है कि में वास्विष्य इत्यादि वाक्य में वास्थपूर्व आचमन विधान चिंतन करने के लिए एक अपूर्व विधान करेंगे और उस आचमन में अनग्नता दृष्टि विधान करेंगे तो वाक्य वाक्यभेद हो जाएगा आचमन से तदर्थत्व अन्यर्थत्व चुकी प्रमाणाभा आचमन शुद्धि के लिए भी हो और अन अनग्नता के लिए ये वासोर्थ हो उसमें फिर दृष्टि विधान करना प्रमाण अभात वासुअर्थत्व अन्य दृष्टिअर्थत्व इत वस्त्र के लिए और फिर दृष्टि चिंतन के लिए वस्त्र के लिए जल विधान करेंगे और फिर दृष्टि विधान करेंगे प्रमाण से एक वाक्यस्य अप्रमाण तो प्रसंगात या बतें वाक्य प्रमाण अप्रमाण हो जाएगा वाक्यभेद प्रसंग से आगे मंत्र है तदे तत् सत्य काम इत्यादि वाक्यम न विधानार्थम ना भी फलवचन तथा जीव्यर्थम इतिहास के आह आगे मंत्र में न तो कोई विधि है न फल कथन है तो, तो विधि करने के बाद फलवचन कहना तो ठीक है अथवा कोई अंग विधान करना भी उचित है और ये न फल कथ न तो व्यर्थ ऐसा शंका अनुष्ठे भाष्य में कहते हैं तदेतत तदैतत्शन स्तूयते ये प्राण उपासना की स्तुति करते आगे मंत्र के द्वारा ठीक है ठीका मे स्तुतिमे प्रश्न पूर्वक प्राण उपासना की स्तुति कैसे प्रश्न करके स्पष्ट करते कथम क करेंगे तेत सत्य कामो जाबालो गोश्रुतः वयाघ्रपुक्त उच पलाशानि इति इति प्ररोेयु ऐसे कहा था सत्यमजावाल हे जवा कपुत्रजावाल गोश्रुते वैयाघ्रपद्याय नामे वयाघ्रपद गोश्रुते व्याघ्र पद्याय व्याघ्रपद अपत्यम व्याघ्र पद्य हो जाएगा गर्गाधि यह हो जाएगा व्याघ्र को शिष्य को कह करके प्राण दर्शन के उपदेश करने के बाद कहा था क्या कहा था यद्यपेन सुस्काय स्थाने में ब्रुयात ये जो प्राण दर्शन में तुमको उपदेश किया सूखे ठूठ पेड़ मर गया सू गया ठूंढ स्थाणु है वो सड़ जाता है लोग काट काट काट कर जलाने के लिए ले जाते हैं नहीं तो डिमक लगते हैं इसे नष्ट होता है उसके पास जाकर उसको यदि उपदेश करे जाहिरने वस्मिन साका इसमें शाखा उत्पन्न हो जाएगी पलाश पत्र भी निकल जाएंगे जीवित तो हो जाएगा स्थाणु भी यही से उपदेश है और जीवित तो पुरुषों को उपदेश करें तो फल अधिक मिलेगा क्या कहना इसमें तदेतत प्राण दर्शन कथम तदेत प्राण दर्शनम सत्यकाम काम जावा का पुत्र जावा लो नामना नाम से गोश्रुति वैयाघ्रप् नाम नामना ठीक है नामने कहेंगे तो समास होने के बाद गोश्रुति नामने ऐसा तो हो सकता है गोश्रुति नाम यश्य स गोश्रुति नाम तस्मय गोश्रुति नामने ये हो सकता है और गोश्रुतय नामने का अर्थ नाम को उपदेश किया व्यक्ति को उपदेश है गोश्रुतय नामना गोश्रुत नाम से गोश्रुति व्याघ्रपद्याय व्याघ्रपद अपत्यम व्याघ्रपद्यस् तस्मय व्याघ्रपद का पुत्र होने से उसको व्याघ्र पद तो उसको गोस्रुत्याख्याय ये गोस्रुत्याख्याय गोश्रुतिनाम ने या गोस्रुत्याख्याय का अर्थ हो सकता है गोश्रुतिनाम ने गोश्रुति नाम को व्यक्ति को उक्त उवाच कहा क्या अन्यदपि वच अन्य वचन कहा था कि तदुवाच क्या कहा था इत्या यद्यपि सुष्का स्थाने है वे तो दर्शन भू आता था सुखे ठूंठ के लिए उपदेश करिए उपासना प्राण बीज प्राण उपास के उपदेश कर सकता है जायरन का अर्थ उत्पति रन एवं अस्विन स्थानो शाखा स्थान में शाखा की उत्पत्ति हो जाएगी प्ररोह हे, हे उच्च पत्थर है पलाश पत्थर भी निकल जाएंगी किमु जीवते पुरुषा है बुरायादी जीवित पुरुषों को कहे तो क्या कहना है लाभ फल बहुत अधिक फल जीवते पुरुष है प्राण विदर्शन बुआयाद तदास्मिन महाफल भवती किम वक्तव्यम ये योजना जीवित पुरुषों को यदि प्राण उपासक ये प्राण दर्शन उपासना का उपदेश करे तो उसे पुरुष में महाफल प्रा, बहुत फल होता है क्या कहना है ये अभिप्राय है इसी कह करके इसकी स्तुति हुई गोदोहन वधिकृत अधिकारिद कर्म प्राणविदिन त्यान अधिकार अस्थित आगे कर्म बताते हैं कई बताएंगे जो प्राण उपासना करेगा उसके लिए ऐसे दस चमसेन आप प्रणयित गोदोहन पशु काम ऐसे वेद में वाक्य है दर्शक पूर्णिमा कर्म करते समय चमस नाम का पात्र है चमस न आप प्रणयत चमस में जल रखे कर्म करने के लिए कुछ आचमन आदि करने के लिए प्रक्षणादि करना है तो चमस में पात्र रख करके कर्म करते हैं किन्तु वहाँ एक वाक्य आया गो दोहने न पशु कामस्य पशुरूप फल यदि चाहता है तो गो दोहन पात्र में जल रखे लाए तो जो कर्म करते समय चमच पात्र में जल लाना था वो यदि पशुरूप फल चाहता है तो गो दोहन पात्र में जिसे गो से दुग्ध दोहन करते हैं उसी पात्र में जल रख करके कर्म करें ये नहीं कि केवल पशु पशुप फल है जो कई गोधन पात्र लेकर के जल रखकर बैठ गया पशु फल मिल जाएगा ऐसा नहीं जो कर्म करने में अधिकारी कर्म कर रहा चम्मच पात्र में जल लाने के बदले गोधोहन पात्र में जल लाकर कर कर्म करेगा तो पशु फल मिलेगा इसको कहते अधिकृत अधिकार प्रथम कर्म में अधिकृत का ही गोधन पात्र में जल रखने का अधिकार है अधिकृत से अधिकार और जो कुछ नहीं खाली गोधन पात्र में पानी रख लिया बैठ गया उसमें फल प्राप्त नहीं होगा गो अधिकृत अधिकार मिदम कर्म आगे जो कर्म भी बताएंगे गोदोहन जिस प्रकार अधिकृत का अधिकार गोधन पात्र में जल रखना इसी प्रकार आगे जो कर्म बताएंगे प्राण भी तो अशमिन प्राण उपासना करने वाले का ही अधिकार आगे जो कर्म बताएंगे अब प्राण उपासना नहीं करेगा आगे कर्म कोई करेगा फल मिलेगा ऐसा नहीं है यथोक्त प्राण दर्शन विद इधम मंथाख्यम कर्म आरभ्य जैसे प्राण दर्शन उपासना प्राण का उपदेश किया गया ऐसा जो उपासना करता है उस उपासना का यह कर्म मंथाख्यम कर्म मंथ आख्या ऐसे नामक कर्म आरंभ किया जाता है उपदेश कर रहे अतः यदि महजिगमदी पर्णमात्र सदस्य मंत्र दधिमधुनोपथ्य ज्येष्ठा श्रेष्ठा हुत्वा मन्ते मंथे संपातमे यदि महजिगमीषेत गंतुम इच्छेत महत्व प्राप्त करना चाहता है अमावास्या में दीक्षित दीक्षा ले करके पर्णमाश्याम रात्रि में सर्वौषध मंतम मंथम कुछ कुछ अनाज मिला करके उसका मंथ बनाए दधि मधुन रूपमत्य दधि मधु संयोग करके ज्येष्ठाय श्रेष्ठा स्वाहा ऐसा कह करके अग्नो आज्य से हुआ अग्नि में आज्य घृत हवन करके मंथे सम्पातम अवन हवन करने के बाद थोड़ा सुबह आदि में घिरता लगे लगा रहता है उसको फिर मंथ के ऊपर धके ज्येष्ठा श्रेष्ठ स्वाहा कहकर के पात्र रहता है इसे मंथ है फिर इसे डाल करके फिर इसके ऊपर रखना स्वाहा ऐसे करके फिर इसके ऊपर रखना दो चारे के दो तो बिंदु गिर जाएगा सम्पातम अभनैत उसमें गिराएगी संपातम हवन करते समय ब्राह्मण लोग रखते हैं हवन करने के बाद और के पात्र रहेगा उसमें जो बचा उसमें रह जाएगा फिर मंत्र बोल कर डालेंगे फिर ला कर ऊपर रखेंगे ये संपातम अपने थे अथका अर्थ अनंतरम अनंतरम का अर्थ टीका में दिया प्राण विद्यापत्ति रीतिशेष प्राण उपासना के बाद ये कर्म यदि मोहन महजिगमिषे मान महत्वम जिगमिषे थ्रुति में महजिगमिषेत है महत महत् शब्द का महत्वम भावार्थ का प्रत्यय नहीं करने पर भी भावार्थ में शब्द प्रयोग होता है महत महत्शब्द का महत्वम इसके ज्ञापक है द्वे कयूर द्विवचनीय वचन सूत्र पाणिनि निमर्ष ने द्वित्व के लिए द्वि एकत्व एक के लिए एक शब्द का प्रयोग किया द्वि कयूर नहीं तो द्वि का दो एक का अर्थ एक तीन हो जाएंगे तो द्वे कयो द्विवचन नहीं बनेगा बहु से बहुवचन हो जाना चाहिए द्वि कयो हो द्विवचन होने का कारण द्वि द्वित्वम अर्थ द्वित्व एक का एकत्वम एक तो द्वित्व के लिए द्वि शब्द का प्रयोग किया गया एकत्व के लिए एक शब्द प्रयोग किया तो तभी द्वित्व एकत्व एक, एक, एक मिलकर के दो वचन हो जाएगा तो भावार्थ का प्रत्यय करने पर तस्य अलौ तो प्रत्यय करने पर जो अर्थ प्राप्त होता है उसी अर्थ में प्रत्यय के बिना भी शब्द प्रयोग होता है अथ यदि महजिगमी से महत्कार महत्व महत्व का महत महत प्राप्त करना चाहता है ज्ञे प्रवक्षामि यज्ञा मृतम अश्नुते यज्ञा अमृतम आश्नोते अमृत काथ अमृतत्व अमृतत्व तो प्राप्त करता है कहा था अमृतमश्म अमृतत्मश्म है कहा था महत्तम गंत महत्व प्राप्त करना चाहता है तो मह टीका भाष्य में महत्तम गचे महत्तम प्राप्त यदि काम इच्छा करता है टीका तो में वाक्यशेषं पूरे तस्ईद कर्म विधेयद उसके लिए कर्म का विधान किया जाता है ठीक में महत्व द्वारा विषय उपभोग कामुकश्य कर्म विधायी शास्त्र सेनादिशास्त्र अन्य फलमेव इतिहास क्या हो महत्व प्राप्त कोई करना करना चाहता है महत्व प्राप्त करेगा तो विषय भोग करेगा सम्मान मिलेगा धन मिलेगा विषय भोग करेगा तो विषय भोग करना जो चाहता है उसके लिए कर्म विधान करने वाले जो शास्त्र होगा ये शास्त्र अनर्थ होगा जैसे कोई अपने शत्रु को मारना चाहता है कुठार लेकर जाना मारने के लिए उसके लिए विधि शास्त्र सेननन अभिचरण यज या श्यन याग करे अभिचरण वैर मरणम कामयन शत्रु मरण चाहता है तो श्यन याग करे श्यन याग करने पर शत्रु मर जाएगा शत्रु मर जाने पर याग करने वाले आगे तो नरक जाएगा क्योंकि शत्रु की हिंसा उसने की याग के द्वारा तो भी जो क्रोध से मानना जाता है तो उसमें रोकने के लिए इसे कर्म है इसको अभिचार कर्म कहते हैं अभिचार कर्म शत्रु के मरण के लिए कर्म है तो शत्रु के मरने के लिए यदि कर्म विधान किया गया और करने वाला नरक जाएगा तो याग करता को तो अनर्थ को वहाँ नर्क जाएगा तो अनर्थ विधायक शास्त्र हुआ अनर्थ फल हुआ ठीक इसी प्रकार महत्व प्राप्ति के द्वारा विषय हो करना जो चाहता है उसके लिए ये कर्म विधान करता है शास्त्र छेनादि शास्त्र के समान अनर्थ फल कई हुआ ऐसे इतने आशंका आशंका उनसे कहते वस्तुतः महत्व जो इच्छा है धन कमाना महत्व प्राप्त करना भोग के लिए नहीं है उसका प्रयोजन ही विषय भोग महत्व जो प्राप्त करना चाहता है उसके लिए ये कर्म विधान करते हैं भोग के लिए नहीं तस्से एकदम कर्म विधि महत्व ही सती शरीर उपनमते महत्व होने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती धन की प्राप्ति होती और धन प्राप्त होने पर क्या होगा श्रीमत तो ही अर्थ प्राप्त धन तत्कर्माशान तत वा पितृयान वंता प्रतिपत श्रीलक्ष्मी प्राप्त होने पर अर्थ से धन प्राप्त हो जाता है धन प्राप्त होने पर कर्माशान ये धन का माने का ये प्रयोजन है कर्म यज्ञ दान यज्ञदान आदि कर्म करने के लिए ततच देवयान मार्ग अथवा पितृयान मग मार्ग को प्राप्त करेगा इससे प्रयोजन के लिए आगे कर्म है तत्त प्रयोजन उररीकृत्य उररीकृत खाते स्वीकृत्य स्वीकार करके महत्वप्रेपस्व रिदम कर्म महत्वप्रेपस् महत्व प्राप्ति प्राप्त इच्छुक महत्व प्राप्त करना जो चाहता है उसके लिए कर्म न विषय भोग काम विषय भोग करना जो चाहता है उसके लिए कर्म नहीं है तस्यां कालादि उच्य है उसके कालादि का विधान टीका में ती प्रकृत मंथा के कर्मोक्ति मंथनामक कर्म के किस काल में करना किस प्रकार करना विधान करते हैं कालादि कालादी शब्दों द्रव्यादि संग्रह किस द्रव्य में करना किस समय करना बताते हैं अमावास्या दीक्षि दीक्षितव भूमिशयाद शयन आदि कृत्वा दीक्षा जैसे लेने के बाद भूमि में शयन भोजन ब्रह्मचर्यादि पालन मिथ्या भाषण नहीं करना कुछ नियम करते हैं ऐसे नियम करके तप रूपम सत्यवचनम ब्रह्मचर्य धर्म इत्यादि धर्मवान भूत यही दीक्षित का अर्थ तप करना है सत्य भाषण है ब्रह्मचर्य इत्यादि वा नौकर के टीका में दैक्ष्य दीक्षायाव भव मौंजभ्यंजनादी नर्वे अयमुतिषति दीक्षा के लिए मुंजा मुंजा मुंजाबंधन करते देह में कुछ अभ्यंजनादि लगाते हैं ये सब सब नहीं करते हैं प्रकृति धर्मा विकृता अनुवर्तन्ते अनुवर्तन थे प्रकृतिबद्ध विकृति कर्तव्या ऐसे न्याय प्रकृति, प्रकृति कर्म में जो जो किया जाते हैं विकृति कर्म में वही वही अनुष्ठान उनका अनुष्ठान होगा कुछ कर्म वेद में कर्मों का विधान है जहाँ सब अंगों का उपदेश होता है तो उस कर्म को प्रकृति कर्म कहते हैं कहीं वेद में से कर्मों का विधान है किन्दु समग्र अंगों का उपदेश नहीं है तो इसको कहते विकृत कर्म विकृत कर्म में समग्र अंग उपदेश नहीं होने पर भी प्रकृति कर्म में जितने अंग का अनुसार किया जाता है इसलिए बहुत कर्म का ऐसा विधान है जहाँ समग्र अंग का उपदेश नहीं है जितने याग दुग्ध दधि घृत से होते हैं उनको कहते हैं इष्टि और इष्टि जितने हैं सब की प्रकृति दर्श पुनवास कर्म दर्शपुनवास के कर्म है जिसमें समग्र अंगों का उपदेश किया गया अन्य जितने कर्म इष्टिरूप कर्म है दुग्ध घृत साध्य कर्म सब इष्टि है उनका विधान करके यदि अंग कुछ थोड़े अंग है संपूर्ण अंग नहीं कहा गया तो उनको कहा जाएगा विकृति याग किंतु विकृति याग में दर्श पूर्णिमा प्रकृति में जितने अंगों का अनुष्ठान होता है सब का अनुष्ठान करना पड़ता है विकृति याग में प्रकृतिबद्ध विकृति ही कर्तव्य ये न्याय है इसी प्रकार अब पशु याग हो सोमयाग हो सबके प्रकृति अलग अलग है प्रकृति में जितने अंगों का अनुष्ठान होता है विकृति में सब अंगों का अनुष्ठान किया जाएगा तो यहाँ भी जो कर्म है प्रकृति के समान विकृति करना है तो न चेदम कर्म ये जो कर्म मंथ नामक कर्म है ये किसकी विकृति नहीं है कस्य विकृति ये किसकी विकृति नहीं ये के स्वतंत्र अंग कर्म है यथोत धर्मवत्व अत्र विवक्षितर्थ इसे जो धर्म यहाँ कहा गया एतन ही करना है दीक्षिवायितन विवक्षित धर्मांतरमा दीक्षा दीक्षित्वा कह करके पहले तप सत्यवचन ब्रह्मचर्यादि का भी ध्यान किया गया न पुनर्दक्षमेंव कर्म जातम सर्व उपाधत्ते दीक्षा संबंधी सब कर्म नहीं अत विकार्वात्त मंथाख्य से कर्म न क्योंकि मंथ नामक जो कर्म है किसका विकार नहीं विकृत नहीं है तो और क्या करेगा उपसद्रति पयो मात्र पयोत्रण च उपादते शुद्धिकार उपादत्ते उपसद्रतिपस्रतिपसदनामक उपसद व्रत श्रुतंतरा श्रुति में कहा गया पयो मात्र पयोत्रण केवल दुग्धपान शुद्धिकार करता है तप उपादते उपादत्ते करता है शुद्धि के लिए केवल दुग्ध पान करके रहता है ठीक टीका में उपषद नाम प्रवर्ग्या सुप्रसिद्धा उपसद नाम है, इनको ज्योतिषम के अंतर्भुत में में ज्योतिष्टम सोम सोमयाग सोमरस निचने के बाद प्रवर के नाम नामक दीन में उपसद होम किया जाते हैं तास व्रतम पयमात्र भक्षण उनमें व्रत है केवल दुग्ध पान करके रहना तदुपेत तो होता है इसे व्रतयुक्त हो करके मंथम संपाद्य ज्योति मंथ संपादन करे हवन करता है ऐसे वाजशने के समान प्रकरण श्रवणादित आवत बृहदारण्य के में ऐसे समान मंथ नामक कर्म कहा गया वहां भी ऐसे कथन करने से केवल पान करके ये कर्म करे पर्णमाशम भाष्य में रात्रो कर्म आरम्भ होते पर्णमा कर्म आरंभ करेगा करता है सर्वध्य सर्वोष ग्राम्य अरण्या औषधीनाव शक, शक, शक्ति अल्पम अल्पम उपाध्याय ग्राम्य अरण्य में जो औषधि है वीरी आबादी है जितने शक्ति के अनुसार अल्पअल्प ले करके तद वितुषीकृत्य तुष निकाल करके आमम एव पिष्टम आमम अपक्व पक्व नहीं पका करके पिसा हुआ चून्न कर दिया पिष्ट कर दिया दधिमधुनोर ओदुम्बरे कंसाकार चमसाकार व पात्र श्रुतियंतरा प्रक्षिप्य कंस उदुम्बर से बना गया कंसाकार पात्र चमसिक आकार पात्र डमल जैसे होता है पात्र में रखा दधि मधु मिला करके प्रक्षिप्य उपमथ्य मंथन करके अग्रता स्थापय सामने रह करके फिर हवन करके ज्येष्ठा श्रेष्ठा स्वाहा इत अग्नो आवश्य अग्नि में आज से होता स्थान होता है उसमें हवन करके श्रुव संलग्न मंत्र संपातम अवनयेत श्रुव में जिसमें घृत लेकर गवन करते उसमें लगा हुआ थोड़े घी बिंदु बिंदु है उसको बिंदु डाले मंत में संश्रवम अध पाते नीचे गिराए टीका में पिष्टम कृत तद आम का सपक्वमेव दधि मधुन संबंधी पात्र प्रक्षिप्य दधि मधुर करके उसे पात्र में डालकर के औदुम्बर नियम पात्र से आकार तो विकल्प उदुम्बर का होना चाहिए पात्र का आकार कंस के आकार हो अथवा तो चम्मच क्या आकार हो किंतु काष्ठ तो उदम्बर का होगा कथम अश्रुतम पात्र मत्र कल्पये तत्र श्रुति में तो नहीं कहा गया पात्र का ऊपर के शुभ भगवान भाष्यकार कहते हैं इसलिए कहा श्रुत्य अंतराध चमसकार पात्र श्रुत्यंतराध अन्य श्रुति में कहा गया औदुमबरे कंसाकार कंसे चमसेन श्रवण वाजसने में बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया कंसे चमसे कंस कंसाकार ऊदुबर से बना गया चम्मच चमसकार पात्र में को रखे मधु मंथकोरखे दधिम धुम करकेशाखा प्रत्ययन अपेक्षित पात्रम तृहित सर्व गुण उपसहार एक उपासना विभिन्न शाखा में यदि कहा गया तो जहाँ जितने गुणों कहेंगे सब गुणों को मिल करके उपासना चिंतन करें सर्व वेदांत प्रत्यय चोदन आदि विशेषात् ब्रह्म सूत्र है सर्व वेदांत में एक आकार प्रत्यय चिंतन करना चाहिए विध्यादि समान होने से ये गुणों उपसंहार गुणों का मेलन ब्रह्मसूत्र में तृतीय अध्याय तृतीय पाद में उपासना प्रकरण है गुणों का उपसंहार उसमें कहा गया समान प्रकार के उपासना का विधान भिन भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न शाखा में होने पर भी उनका चिंतन उपासना एक प्रकार करना चाहिए सब गुणों को मिला करके कहीं कुछ गुण कहीं कुछ गुण है सब गुणों को मिला करके चिंतन करते हैं ठीक इस प्रकार कर्म करते समय भी एक प्रकार कर्म ये तो साम वेद में शांति के में कहा गया यजुर्वेद में बृहदारने के भी विधान किया गया समान प्रकार प्रकरण होने से कुछ यहाँ कहा गया कुछ वहाँ कहा गया सब मिला करके एक प्रकार कर्म समझ लेना यहाँ कौन सा चमस आकार नहीं कहा गया तो भी वहाँ कहा गया इसलिए उसके अनुसार यहाँ भी पात्र लेना है सर्वशाखा प्रत्यय नयन शाखा में एक प्रकार प्रत्यय ज्ञान उपासना कर्मादि में अपिचित पात्रम अृहित यहाँ पात्र ग्रहण किया गया आवशत सम्बंधी लौकिक अग्नि आवशत घर आवश्यत विवक्षित यहाँ आवशत अग्नि में सामान्य लोक सामोक अग्नि में हवन करें यस्मिन यूपासनाख्य कर्म क्रीय है उपासनाख्य कर्म है स्मारत कर्म जहाँ किया जाता है उसमें ही हवन करें आज से होता हवन करके फिर संपात को डालें आवापस्थानम आहुति प्रक्षेप प्रदेश गृह होता आवाप में हवन करके आहुति प्रक्षेप का देश है गृहशास्त्र में कहा गया हवन करें जिस प्रकार पहले ज्येष्ठा स्वाहा करके क्या होती इसी प्रकार आगे ही वशिष्ठा स्वाहेत अग्नावाज्य से हुआ मंथ्य सम्पातम बनेत प्रतिष्ठायी स्वाहात अग्नावाज्यस हुआ मंथ्य संपातम बनेत संप्वाहेत अग्नावाज्यस हुआ मंथे संपातम बनएत् आयतनाय स्वाहेत अग्नावाज्यस हुआ मंथे सम्पात में बनयत स्वाहा ऐसा कह करके आज्य घृत अग्नि हवन करके फिर मंथ पे सम्पात डाले शुभ में जो लगा हुआ दो एक दो चार बिंदु में गिरा दे अभिने डाले फिर प्रतिष्ठाए स्वाहा ऐसा कह करके तृतीय आहुति अग्नो आज से होता मंथ में संपात डाले फिर संपदे स्वाहाइत अग्नि में आज्य का हवन करके मंथ्य में संपद डाले आयतनाय तनाय ऐसा कह करके अग्नि में आज्य का हवन करके मंत्र में संपाद बिंदु डाले पंचम भाष्य में वशिष्ठाय आदि आदिवाक्यम पूर्व वाक्यन तुल्यार्थ मिथ्याह समान अर्थ के ही वाक्य के साथ व्याख्यान की आवश्यकता नहीं समान भाष्य मैं सामनम अमेर स्पष्ट स्पष्टीकरण करते वसीठा प्रतिष्ठाए संपदे आयतनाय स्वाहा प्रत्येक तथे हुत्वा। अवन संपात अवनत हुआ ऐसे प्रत्येक करके हवनकर्क करके हवनकर्क को डाले स्वाहाच्चारे हुआ संबंध है स्वाहा मंत्र के उच्चारण करके हवन करके श्रुव संलग्न घृत सम मंत्राले तथे प्रथम होमान तथ तथा संपातम अवन तथे का प्रथम होमान प्रथम होम के बाद उसी प्रकार करें तथे संपातम होता पञ्चम हो गया ष्ठे अथ प्रतिश्रिप्यांजलो मंथमाय जपतमो न शमि सर्विद्येष्ठ श्रेष्ठ राजधिपति क्षमा जैष्ठ्य श्रैष्ठ्य राज्यम आधिपत्यम गहमेद प्रतिश्रिप्य नीचे थोड़ा पीछे थोड़ा हट करके हट करके अंजलो मंथमादाय और अंजलि में मंथ थोड़ा रख करके जपती जप करता है ये मंत्र अमो अमो, नामासी, अमो नाम आशी अमो नामक तुम हो अमाहिते सर्वमिदम अमाहिते अमा, अमा, अमा प्राण है उसका नाम उसके साथ तुम हो ते सर्वम इधम सब कुछ प्राण से व्याप्त है सही ज्येष्ठ श्रेष्ठ राजा आधिपति जो प्राणे हुई ज्येष्ठ है श्रेष्ठ है राजा है अधिपति है समान ज्येष्ठम श्रेष्ठम राज्यम आधिपत्यम कम हेतु वही प्राण मुझे ये ज्येष्ठत्वश्रेष्ठत्व राज्य आधिपत्यों को प्राप्त कराए अहम एवं इधम सर्वसानी प्राण जैसे सर्वात्म के इस प्रकार सर्वात्मक हो जाऊं भाष्य में अथ प्रतिशत्य का अथ अग्नि ईषद अपसिप्य थोड़े हट करके अंजलो मंथमाधाय मंथ रह जपती जप करता है इम मंत्रम आगे मंत्र का अमो नाम अमाहिते हम अमा नाम वाला तुम हो अमाके प्राण से तुम व्याप्त हो प्राण के साथ हो अम प्राण से नाम अम प्राण का नाम है ठीका मैं आहुत्यान तर अथ शब्दार्थ आहुति दे देने के बाद भवतु प्राण से एकदम नाम मंत्र से तो कथम मंत्रार्थ प्राण का नाम अम हो गया मंत्र का कैसे मंत्रों के साथ मंत्र के से मंत्र के लिए मंत्र के साथ मंत्र का क्या संबंध है इत्यासं क्या अन्ने नहीं प्राण प्राणी थी अन्न से प्राण व्यापार करता है देह में इतो मंथ द्रव्यम प्राण से अन्नता प्राणत्व स्तूयते मंथ जो द्रव्य है प्राण के अन्न है इसलिए उसको प्राणत्व उसकी स्तुति करते अमो नामासि से को कहते तुम तो प्राण नाम कहो टीका में प्रतिज्ञाते अर्थ है प्रश्न पूर्वक हे तुम जो मंतोष उसको प्राण कहकर स्तुति करते हैं उसमें प्रश्न करके हेतु देते कुतः य तो अमा सहे यश अमा अमा सह अमा का सह ते यशे तब प्राणभुत सर्व सारा सब कुछ तुम्हारे साथ समस्त जगत तुम्हारे साथ ठीक है में अतच्चा चामो पूर्वेण संबंध है इसलिए नाम वाले तुम हो हेतु की व्याख्या करते ये प्राणभूत सर्व समस्त जगत इदम् तुम्हारे प्राण के ये सारा जगत तुम्हारा है इसे तुम प्राण नाम को सहि प्राणभूत मंथोज्येष प्राणरूपज मंथो ज्येष्ठ हे अश्रेष्ठ हे अतएव राजा जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ भी राजा होता है दीप्तिमान स्वप्रकाशमान होता है और अधिपति भी है अधिष्ठाया पालयता सर्वश्रेष्व को पालन करने वाला है समा जो मंत्र प्राण रूप है समा का तो मां मंत्र प्राण ज्येष्ठ आदि गुण पुगम आत्मनो गमय तु वो मंथ नामक जो प्राण है और उसमें जो गुण है ज्येष्ठ श्रेष्ठत्वादि राजत तो राजत्व आधिपत्यादि गुण पुग पूग समूह गुण समूह अपना मुझे प्राप्त कराए आत्मनो गये तो प्राप्त प्राप्त कराए अहमे वेदम सर्व जगत असानी ये सारा जगत मैं बन जाऊं भवानी प्राणवत प्राणी के समान इति शब्द मंत्रपरिसमाथ इस शब्द मंत्र समाप्ति के लिए असानी इति अथ खल्वे तैयार पच्चाचा मत सबर्वृणीम इचा मति वे भोजन मिचा मतीष्ठ सर्वदात्मचा मि पुराग्य धीमहती सर्व पिबती निर्दीज कंस चमसम वा पश्चादग्ने संशति चरमें विलेवा वाचम यमो अ प्रसाद सदि स्त्रि पशे समृद्ध कर्मेती विद्या अतः खलुत्याचा पक्ष आचामती ऋचा से पक्ष का पदस एक पाद पाद पाद से आचमन करता है एक एककदर करके थोड़ा आचना खाता है तत् सवितुर व्रेणी मह ऐसा कह कर के आचाम एक पाद हुआ तत् सवितुर्रेणी महे आचमन किया दूसरा पद वयम देव भोजनम ऐसा कहकर फिर आचमन करता है एक एक के पाद बोल करके आचमन खाता है मंत्र का एक एक पाद बोल करके वो मंत्र का थोड़ा थोड़ा खाता है वयम देव से हाँ स्वयं वयम देवस्य भोजनम् भोजनम ऐसा कह करके प्रयासरण करता है श्रेष्ठम सर्वदातम ऐसा कह कर फिर खाता है तुरम भगत धीमही ऐसा कह करके प्रयासमन करता है नहीं तुरम भगत धीमहि थी सर्व पीबती फिर बाकी ज्वार सब पी लेता है निन्नी जो कंसम चमस कंसा कंस जो है उसको शोधन करे दो कर के सो पी लेता है मंत्र में जो लगा हुआ पश्चात तो अग्निशम विशती फिर अग्नि के पास रहता है अग्नि के घर में प्रविष्ट होकर के विश्राम करता है चर्म नि वा स्तम्भ स्तंभिलेवा वाचम एमो चर्म में सोता है तथा अथवा बना करके जागा वाचम वाची एम व्रत नियम लेकर के अप्रसाह जिससे अभिभूत नहीं होता किसके द्वारा संयम करके रहता है उसमें यदि स्त्रीय पश्य सपने में यदि स्त्री दर्शन करे तो समृद्धि कर्म ये कर्म की समृद्धि उसे जाने कर्म फल देगा सफल हो गया कर्म उसके लिए आगे मंत्र है तदेश श्लोको यदा कर्म सु काम्यु स्त्रिम पश्यति पश्य समृद्धि जानिया तस्मिन् स्वप्न निदर्शने तस्मिन् स्वप्न निदर्शन ये मंत्र है यदा कर्म सु काम्य सुकर्म सु ऐसे काम्य कर्म करते समय सप्ने सु स्त्री हम पश्यती में स्त्री को देखे तो तत्र समृद्धि में तो उसमें समझना कर्म समृद्ध कर्म सफल है फल देगा तस्मिन् स्वन निदर्शन है में जो स्त्री का दर्शन किया उससे समझना कर्म सफल है तस्मिन सपन दर्शने ऐसे कर्म एतया। इसे अथवा नीचा के द्वारा पक्ष आचामति पाद पाद बोल करके आचमन करता है भक्षमान या ऋचा आगे ऋचा कहेंगे उसके पाद से पक्ष का तो पाद स आचामती का तो भक्षण करता है टीका मे अनतरमत क्या अनतर भाष्य में दिया जपकर्म सकाशादी शेष जप कर्म कर्म के बाद यह कर्म है आचमन तदव स्पष्ट मंत्रे एक पादन एक, एक, एक, एक ग्रासम भक्षति मंत्र का एक बोलता है एक खाता है और एक ग्रास से एक, एक, एक पादन मंत्र से एक-एक ग्रास भक्षती योजना भोजन मंत्री संबंध भक्ष्य खाता है भोजन क्या है? जो मंत्रे तत्केश सवि से सैन से ही मंथद्रव्यम अन्नमी तत्रह सवित सूर्य भगवान के तो प्राण रूपे उनका ही नाम मंत्र प्राणम आदि पहले तद भोजनम सवितु सर्व से प्रसवितु सव का जन्म देने वाले वो भोजन है प्राण रूप आदित्य का प्राणम आदित्यम से एकीकृत उच्यते प्राण आदित्य को ये करके कहते हैं क्या कहते है? उच्यते सवितुर्भोजनमिति से सूर्य भगवान का भोजन है प्राण आदित्य मान करके ये मंत्र ऐसे एक एक पाद बोल करके खाता है फिर सब धो करके पी लेगा फिर नियम के साथ शहन करेगा उसमें स्वप्न देखे स्वप्न स्त्री देखे तो कर्म की समृद्धि निश्चय करे स्वप्न में जो स्त्री वो तो कल्पित है तो भी उसमें वास्तव ज्ञान ज्ञापक होता है कल्पित होने पर भी कर्म, कर्म समृद्धि का ज्ञापक इसको हमेशा ही दृष्टांत देते शास्त्र में कल्पित वस्तु से वास्तव ज्ञान हो सकता है कल्पित है सपन में उससे कर्म समृद्धि का ज्ञान होता है इसी प्रकार कल्पित वेद से ब्रह्म से बिना सौकल्पित है उससे भी वास्तव ज्ञान यथार्थ ज्ञान संभव है ये दृष्टांत देते हैं ओम आय